कितना अच्छा ब्रेन और आपका ही ब्रेन है जिसको मल्टीनेशनल हायर करते दस बीस पचास हजार या लाख रुपए महीने पे आप उनके लिए काम करते और बेस्ट प्लानिंग बनाकर देखते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आध लाख रुपए में उनके लिए काम करें तो देश के लिए क्यों नहीं काम कर सकते तो आप पहले जी देश पैसा खरीदेगा ले लेकिन देश आपको सम्मान तो देगा सम्मान तो पैसे से बड़ा होता है ना हर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है मैं उसको पूछ लू आप क्या चाहिए सम्मान चाहिए तुम्हें तो कहा उसको बिना पैसे में मिलता है उसके लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है आप समाज के लिए काम करने लगो, देश के लिए काम करने लोग इतना सम्मान मिलेगा आप बोलोगे जी पानी चाहिए तो लोग दूध पिलाएगा आप बोलोगे दूध चाहिए तो बासुम खिलाएंगे आप कहेंगे कि मुझे जाने के लिए कार चाहिए तो आपके लिए चार्टेड प्लेन लेने के लाते काम तो करो देश के इस देश में सम्मान उन सबको मिलेगा जो काम देश के लिए करे तो आप देश के लिए एक ऑल्टरनेट प्लानिंग करो मेरा तो ये कहना है कि ये जो मनमोहन सिंह की प्लानिंग है इसके पैरेलल एक प्लानिंग करो कि इस देश में मनमोहन सिंह कहता है कि 10 परसेंट का ग्रोथ रेट हम लाएंगे तो आप एक ऐसी प्लानिंग करके दो कि 10 का ग्रोथ रेट हम भी ला सकते हैं दूसरे तरीके से जिसमें भारत भी बचा रहे भारतीयता भी, भी बची रहे भारत के किसान भी बचे रहे आगे बढ़े भारत के उद्योग भी चलते रहे छोटे व्यापारी छोटे लोग बड़े नहीं और आगे बढ़े तो भी हम 10 परसेंट ग्रोथ प्लेट ला ला सकते इसमें आपका ब्रेक लगे और ये कोई ड्राफ्टिंग आप करो तो मैं पूरे देश में लाउड स्पीकर की तरफ से उसको बोलूंगा मैं बोलूंगा विदेखो नागपुर के चार्टेड अकाउंटेंट्स ने ये प्लान किया है पूरे देश की इकोनॉमी आप थोड़ी हिम्मत करो एक ऑल्टरनेट बजट बनाओ चिदम्बर का एक बजट हमारा दूसरा बजट है ये ऑल्टरनेट आप उनकी जो तो टैक्स प्लानिंग है ना उसके पैरेलल आपकी टैक्स प्लानिंग और ये सब हम कर सकते हैं इसमें कुछ मुश्किल है थोड़ा ब्रेन को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ब्रेन दो-चार सेशन करेंगे तो एक ऑल्टरनेट प्लान इकोनॉमी के लिए बजट के लिए सब कुछ हम बना सकते हैं वो देश के सामने हम प्रेजेंट करेंगे देखो ये ऑल्टरनेट है मनमोहन सिंह कई बार क्या आप झूठ बोलता है देर इज नो ऑल्टरनेट बोलता है यही रास्ते पे चलना है भले कुएं में गिर कहता हूं यही ऑल्टरनेट है ही नहीं कोई ऑल्टरनेट मेरे पास तो आप जवाब कर दो हाँ देर इज ऑल्टरनेट है टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है ट्रेनिंग ऐसी हो सकती है तो भी ग्रोथ रेट आपका कम नहीं होगा ऐसा इंपॉर्टेंट रेट हम बनाए मैं भी आपके साथ थोड़ी बहुत उसमें बदल कर सकता हूँ ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कर सकता हूँ हम सब मिल के बड़ा ट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे देश के सामने उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है जैसे उदाहरण चाहिए हम हिंदुस्तान को रीशेप करें सॉरी इकोनॉमी को रिडिजाइन करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट की सारे डायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दे छोटा सा सूचा मान लीजिए इसको करते। करते। को हम मर्ज कर सिंगल पॉइंट टैक्स कर उसका कुछ नाम रखते ट्रांजेक्शन टैक्स इकॉनॉमी कैसे होगी अभी इंडायरेक्टी फोर पहले की प्लानिंग है कि इनकम टैक्स को दस साल के लिए सस्पेंड कर दो या बीस साल के लिए सस्पेंड कर दो या हटाई कर इनकम टैक्स को क्या जरूरत है इनकम को टैक्स करना इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी को तो आप रोक रहे हो कि तुम कमाओ यही तो हुआ ना तो इनकम को क्यों टैक्स करना एक्सपेंडिचर को टैक्स कर दो या सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल पॉइंट टैक्स कर दो तो जैसे ही आपके सारे टैक्सेस खत्म होकर एक टैक्स हुआ आप देखो इस देश में ग्रोथ रेट तो 25 30 परसेंट पहुंच जाए क्योंकि तो सारा का सारा धन जो इधर उधर छुपा पड़ा है डेट इन्वेस्टमेंट है वो सब पाइपलाइन में आ जाए आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है रोज तो हवा जो प्रधानमंत्री गाना गाते हैं एफडीआई चाहिए एफ डी आई ये गाना कुछ इस तरह का है कि, कि किसी मरीज के शरीर में खून नहीं बनता है बाहर से बोतल तो बोतल चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ कितने दिन चढ़ाओगे बाहर के खून से किस मरीज को कितने दिन जिंदा रखोगे अगर उसका शरीर खून नहीं बना रहा है तो सोचो कि इसमें कहां प्रॉब्लम है? हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं पैदा हो रहा है और हमें विदेशी पूंजी के लिए बार बार भागना पड़ रहा है तो इकोनॉमी में कहां रुकावट है कि पूंजी जनरेट नहीं हो रही वो रुकावट दूर कर दो दू, पूंजी बनने लगेगी तो यह भीख मानना बंद हो जाएगा में सबसे बड़ी रुकावट है वो टैक्स सिस्टम में है इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम जो भारत का है दुनिया में शायद किसी देश का नहीं जो जो देशों ने टैक्स सिस्टम सिंपलीफाई किया है वो सब बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं हमारी आंखों के सामने हम भी टैक्स सिस्टम को सिंपलीफाई करेंगे बहुत आराम से होगा दूसरा भारत से जो कालाझन बाहर जा रहा है रूप में, स्विस बैंकों में इसको वापस मंगाने रास्ते बंद कर धन दो, काला रहेगा नहीं तो बाहर जाएगा। जिसके पास जितना पैसा है या तो नहीं तो मजा करेगा तो खर्च करेगा तो भी पैसा इकोनॉमी में आएगा और नहीं तो जमा करेगा तो बैंकों के पास आएगा बैंक उस पैसे को देश के लिए उपयोग कर लेगी तो इंटरनलाइजेशन होगा इकआन का और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए टैक्स के कानून इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अठारह सौ साठ का भी, भी चल रहा है एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों के जमाने की अभी भी चल रही है ये इतने पुराने कानून चलाने की कोई जरूरत नहीं है बदल दो विदेशी कंपनियों के लिए रात दिन नए नए कानून बन रहे हैं लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून अभी भी चल रहे हैं तो आपके लॉज और रेगुलेशन में लिबरलाइजेशन करो इंटरनल लिबरलाइजेशन करो टैक्स सिस्टम को मच करके सिंगल प्वाइंट कर दो फिर आप देखो इस देश की इकोनॉमी खुद पैसा पैदा करने लगेगी एक कोई और काम हो सकता है हजार रुपए का नोट हमने चला दिया इसको बंद कर दो रुपए से ऊपर का कोई नोट नहीं होगा इस देश की इकॉनॉमी आपको नहीं। नहीं? ब्लैक मनी उतनी तो नोट छोटे कर दो मैं तो कहता हूँ सौ रुपए का भी क्यों पचास रुपए का कर दो तो तरह के बहुत सारे काम हम कर सकते और एक्साइज ड्यूटी आप कम करो कस्टम ड्यूटी मत करो कम इंटरनल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो एक्साइज ड्यूटी कम करो कस्टम ड्यूटी कम करके तो सत्यानाश हो जाएगा इंडस्ट्रीज का। तो काम करके एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हम पूरे देश के रखते, तो सामने रखते हैं तो सामान्य लोगों को पता चलेगा कि यस देर इज एल्टरनेट ये ऑल्टरनेट है तो इसका माने मनमोहन सिंह झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो लोग फिर उसका समाधान कर देंगे कि क्या करना है इस आदमी का दो तीन साल में इलेक्शन आ रहा है तो वो कर लेंगे अपना हिसाब किताब ये आज हमें नहीं चाहिए तो इतना झूठ बोलता है देर इज नो ऑल्टरनेट कितने ऑल्टरनेट है इस देश तो ऐसा कुछ अगर हम करें तो बहुत अच्छा हो और